श्रीमद्भागवत महापुराण एकदश स्कंध अठषडविशोध्याय पूर्वा की वैराग्योक्ति श्री भगवान वाच मनलक्षण का लब्ध्वा मध्धर्म आसितः आनंदम परमात्मा आत्मस्थ समति महा भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं उद्धौ जी यह मनुष्य शरीर मेरे स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति का मेरी प्राप्ति का मुख्य साधन है इसे पाकर जो मनुष्य सच्चे प्रेम से मेरी भक्ति करता है वह अंतकरण में स्थित मुझ आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है गुणमय्या जीवयोनिया विमुक्तों ज्ञान निष्ठया गुणेशु माया मातेशु दृश्य मस्तुत वर्तमानपुमा युजते वस्तुभिर्गुण जीवों की सभी योनियां, सभी गतियाँ त्रिगुणमयी हैं जीव ज्ञान निष्ठा के द्वारा उनसे सदा के लिए मुक्त हो जाता है सत्व रज आदि गुण जो दिख रहे हैं वे वास्तविक नहीं है माया मात्र है ज्ञान हो जाने के बाद पुरुष उनके बीच में रहने पर भी उनके द्वारा व्यवहार करने पर भी उनसे बंधता नहीं इसका कारण यह है कि उन गुणों की वास्तविक सत्ता ही नहीं है संगम न कुर्या दाम शिष्णुर तृपा क्वचे तस्गत तमस्त्यंधानुवत साधारण लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग विषयों के सेवन और उधर पोषण में ही लगे हुए हैं उन असत् पुरुषों का संग कभी न करें, क्योंकि उनका अनुगमन करने वाले पुरुष की वैसी ही दुर्दशा होती है जैसे अंधे के सहारे चलने वाले अंधे की उसे तो घोर अंधकार में ही भटकना पड़ता है ए लहम सम्राटिमा गा था अगायत बृहद बृहथ्रवा उर्वशी विरहान मुह्यन निर्विण शोक संयमे उद्धव जी पहले तो परम यशस्वी सम्राट इलानंदन नंदन उर्वशी के विरह से अत्यंत बेसुद हो गया था पीछे शोक हट जाने पर उसे बड़ा वैराग्य हुआ और तब उसने यह गाथा गाई त्यक्तात्मान व्रजंतिम ताम नग्न उन्मत्तव नृप बिलपन्न नन्व गाजा घोरे तिष्ठेत विक्ल राजा पुरुवा नग्न होकर पागल की भांति अपने को छोड़कर भागती हुई उर्वशी के पीछे अत्यंत विहवल होकर दौड़ने लगा और कहने लगा देवी निष्ठुर हृदय दे, थोड़ी देर ठहर जा भाग मत कामान तृप्तों कामान तृप्तों नुजसन् वर्षयामिनी न वेद या तिरया तीर उर्वश्या कृष्ण चेतन उर्वशी ने उनका चित्र आकृष्ट कर लिया था उन्हें तृप्ति नहीं हुई थी। होद्र विषयों के सेवन में इतने डूब गए थे कि उन्हें वर्षों की रात्रियाँ न जा न जाती हुई मालूम पड़ी और न तो आती हुई अहो में मोह विस्तार काम कसमल चेतस देव्या गृहित कंठस्य नाजो खंडा इभता पूर्व ने कहा हाय हाय भला मेरी मूढ़ता तो देखो काम वासना ने मेरे चित्त को कितना कलुषित कर दिया उर्वशी ने अपनी बाहुओं से मेरा ऐसा गला पकड़ा कि मैंने आयु के न जाने कितने वर्ष खो दिए ओह विस्मृति की भी एक सीमा होती है नाहम सूर्यो वाभ्योदितो मु मुझे तो वर्ष पूगा नाम बता हे गुत हाय हाय इसने मुझे लूट लिया सूर्य अस्त हो गया या उदित हुआ यह भी मैं न जान सका बड़े खेत की बात है कि बहुत से वर्षों के दिन पर दिन बीतते गए और मुझे मालूम तक न पड़ा अहो मे आत्मसम्मो हो ये ना आत्मा योषिता कृत क्रीड़ा मृगश चक्रवर्ती नरदेव शिखामढ़ी अहो आश्चर्य है मेरे मन में इतना मोह बढ़ गया जिसने नरदेव शिखामढ़ी चक्रवर्ती सम्राट मुझ पूर्वा को भी स्त्रियों का क्रीड़ा मिघ खिलौना बना दिया सपरिच्छदम आत्मा हनम हित तृणमिवेश्वर या तिम श्रियम चाण्व गुदत देखो मैं प्रजा को मर्यादा में रहने वाला सम्राट हूँ वह मुझे और मेरे राजपाट को तिनके की तरह छोड़कर जाने लगी और मैं पागल होकर नंग धड़ंग रोता बिलखता उस स्त्री के पीछे दौड़ पड़ा हाय हाय यह भी कोई जीवन है कुतस्तु सै तेजस्वे वा यौन्वगछम श्रिम जातिम मैं गधे की तरह दुलतियाँ सह कर भी स्त्री के पीछे पीछे दौड़ता रहा फिर मुझ में प्रभाव तेज और स्वामित्व भला कैसे रह सकता है किम विद्या किम तमसा कि विद्या किम तपसा किम त्यागेन सुतेन वा न विव्यक्त मोटेन स्त्री मनोहृत स्त्री ने जिसका मन चुरा लिया उसकी विद्या व्यर्थ है उसे तपस्या त्याग और शास्त्र शास्त्राभ्यास से भी कोई लाभ नहीं और इसमें संदेह नहीं कि उसका एकांत सेवन और मौन भी निष्फल है स्वाथस्या को धिमा मूर्खम पंडित मालिनम यो हम ईश्वर प्राप्य श्री खर मुझे अपनी ही हानि लाभ का पता नहीं फिर भी अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता हूँ मुझ मूर्ख को धिक्कार है हाय हाय मैं चक्रवर्ती सम्राट होकर भी गधे और बैल की तरह स्त्री के फंदे में फंस गया से बथो वर्ष पुगान बे उर्वश्या न तृप्यतम भू कामो वन राहूत मैं वर्षों तक उर्वशी के ओठों की मादक मदिरा पीता रहा पर मेरी काम वासना तृप्त न हुई सच है कहीं आहुतियों से अग्नि की तृप्ति हुई है पुंश्चल्या चित्त को मोचु तुम प्रभो आत्मा स्वर मृते अथोक्षजम उस कुल्टा ने मेरा चित्त चुरा लिया आत्मा राम जीवन मुक्तों के स्वामी इंद्रियातीत भगवान को छोड़कर और ऐसा कौन है जो मुझे उसके फंदे से निकाल सके बोधित में सुक्तवाक्य न दुर्मते मनोगत महामोह नापया त्यजिता उर्वशी ने तो मुझे वैदिक सुक्त के वचनों द्वारा यथार्थ बात कहकर समझाया भी था परंतु मेरी बुद्धि ऐसी मारी गई कि मेरे मन का वह भयंकर मोह तब भी मिटा नहीं जब मेरी इंद्रियां ही मेरे हाथ के बाहर हो गई तब मैं समझता भी कैसे किमेत्यानोपकृतम रज्ज्वा सर्पचेतस रज्जो स्वरूपा विदो यो हम यद जितेन्द्रिय जो रस्सी के स्वरूप को न जानकर उसमें सर्प की कल्पना कर रहा है और दुखी हो रहा है रस्सी ने उसका क्या बिगाड़ा है इसी प्रकार इस उर्वशी ने भी हमारा क्या बिगाड़ा क्योंकि स्वयं मैं ही अजितेंद्रीय होने के कारण अपराधी हूँ क्वाय बली मस का दुर्गंध्याध्यात्मको शुचि क्वुण सौ मनस्याध्याद कहाँ तो यह महिला कुचैला दुर्गंध से भरा अपवित्र शरीर और कहाँ सुकुमारता पवित्रता सुगंध आदि पुष्पोचित गुण परंतु मैंने अज्ञानवश असुंदर में सुंदर का आरोप कर लिया पित्रो किम स्व नुभार जाह जा, स्वामिनोघ् स्वृद्रो किमन किम सुहृदा मिति यह शरीर माता पिता का सर्वस्व है अथवा पत्नी की संपत्ति यह स्वामी की मोल ली हुई वस्तु है आग का ईंधन है अथवा कुत्ते और गीधों का भोजन इसे अपना कहें अथवा सुहज संबंधियों का बहुत सोचने विचारने पर भी कोई निश्चय नहीं होता तस्मिन कले वरे मे ध्ये तुक्ष निष्ठे अहो सुभद्रम सुनसम सुस्मितमचमुखम से यह शरीर मल मलमूत्र से भरा हुआ अत्यंत अपवित्र है इसका अंत यही है कि पक्षी खाकर विष्ठा कर दे इसके सर जाने पर इसमें कीड़े पड़ जाए अथवा जला देने पर यह राग का ढेर हो जाए ऐसे शरीर पर लोग लट्टू हो जाते हैं और कहने लगते हैं अहो इस स्त्री का मुखड़ा कितना सुंदर है नाक कितनी सुगढ़ है और मंद मंद मुस्कान कितनी मनोहर है त्वंग मेदो यह शरीर त्वचा मांस रुधिर स्नायु मेधा मज्जा और हड्डियों का ढेर और मलमूत्र तथा पीप से भरा हुआ है यदि मनुष्य इसमें रमता है तो मलमूत्र के कीड़ों में और उसमें अंतर ही क्या है अथापीणप्येत स्त्री सुण सुचार्थवे विषय इंद्रिय संयोगान बना इसलिए अपनी भलाई समझने वाले विवेकी मनुष्य को चाहिए कि स्त्रियों और स्त्री लंपट पुरुषों का संग न करे विषय और इंद्रियों के संयोग से ही मन में विकार होता है अन्यथा विकार का कोई अवसर ही नहीं है अदृष्टाद न भाव उपजाते असंप्रयुंजत प्राण साम्यम मनः जो वस्तु कभी देखी या सुनी नहीं गई है उसके लिए मन में विकार नहीं होता जो लोग विषयों के साथ इंद्रियों का सहयोग नहीं होने देते उनका मन अपने आप निश्चल होकर शांत हो जाता है तस्मा संघोल कर्तव्य स्त्री सुत्रेण सुचेन्द्रिय विदा च्याप्य विश्रभ सर्वर्ग कि अतः वाणी कान और मन आदि इंद्रियों से स्त्रियों और स्त्री लम्पटों का संग कभी नहीं करना चाहिए मेरे जैसे लोगों की तो बात ही क्या बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी अपने इंद्रियां और मन विश्वसनीय नहीं है श्री भगवान उच एवं प्रगायन नृप देभ देव, देव स उर्वशी लोकमथो विहाय आत्मात्मन्यवगम्य मई उपारध्यान विधूतमोह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धौ जी राजा राजेश्वर पूर्वा के मन में जब इस तरह के उद्गार उठने लगे तब उसने उर्वशीलोक का परित्याग कर दिया अब ज्ञानोदय होने के कारण उसका मोह जाता रहा और उसने अपने हृदय में ही आत्मस्वरूप से मेरा साक्षात्कार कर लिया और वह शांत भाव में स्थित हो गया तथो दुस्संग सत्सु सज्जय बुद्धिमान संत ए तथ्य छिंदी मनोव्यासंग मुक्ति इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि पूर्ववा की भांति कुसंग छोड़कर सत्पुरुषों का संग करे संत पुरुष अपने सदुपदेशों से उसके मन की आसक्ति नष्ट कर देंगे संतोनपेक्षा मत चित्ता प्रशांता समदर्श रहा निर्ममा निरहंकारा निर्धा संत पुरुषों का लक्षण यह है कि उन्हें कभी किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं होती उनका चित्त मुझमें लगा रहता है उनके हृदय में शांति का अगाध समुद्र लहराता रहता है वे सदा सर्वदा सर्वत्र सब में सब रूप से स्थित भगवान का ही दर्शन करते हैं उनमें अहंकार का लेस भी नहीं होता फिर ममता की तो संभावना ही कहाँ है वे सर्दी गर्मी सुख दुख आदि द्वंदों में एक रस रहते हैं तथा तो बौद्धिक मानसिक शारीरिक और पदार्थ संबंधी किसी प्रकार का भी परिग्रह नहीं रखते ये सुनित्यम महाभाग महाभागे सुमत्क संभवंते हिता नृणाम जसताम प्रपूर्णत्यक परम भाग्यवान उद्धव जी संतों के सौभाग्य की महिमा कौन कहे उनके पास सदा सर्वदा मेरी लीला कथाएं हुआ करती है मेरी कथाएं मनुष्यों के लिए परम हितकर है जो उनका सेवन करते हैं उनके सारे पाप तापों को वे धो डालती है ताजे शृण्वंति गायंतीदार मतपरा श्रद्धाश्च भक्ति विंदी ते मयी जो लोग आदर और श्रद्धा से मेरी लीला कथाओं का श्रवण गान और अनुमोदन करते हैं वे मेरे परायण हो जाते हैं और मेरी अन्य प्रेम मयी भक्ति प्राप्त कर लेते हैं भक्तिम लब्धुवत साधो कि मनो शिष्यते मयी अनंत गुणे ब्रह्मण् आनंदवात्मे उद्धव जी मैं अनंत अचिंत कल्याण में गुण गणों का आश्रय हूँ मेरा स्वरूप है केवल आनंद केवल अनुभव विशुद्ध आत्मा मैं साक्षात परब्रह्म हूँ जिसे मेरी भक्ति मिल गई वह तो संत हो गया अब उसे कुछ भी पाना शेष नहीं रहा यथोप श्रमास्य भगवंत विभावसु शीत भयम तमोपेति साधु संसेवतस्तथा उनकी तो बात ही क्या जिसने उन संत पुरुषों की शरण ग्रहण कर ली उसकी भी कर्म जड़ता संसार भय और अज्ञान आदि सर्वथा निवृत्त हो जाते हैं भला जिसने अग्नि भाव अग्नि भगवान का आश्रय ले लिया उसे शीत भय अथवा अंधकार का दुख हो सकता है निमज्जो मज्जताम घोरे भवाब्धो परमायनम संतो जो इस घोर संसार सागर में डूब रहा है उनके लिए ब्रह्मवेत्ता और शांत संत ही एकमात्र आश्रय हैं जैसे जल में डूब रहे लोगों के लिए दृढ़ नौका अन्नम भी प्राणिनाम प्राण आर्ता शरणम तो हम धर्मो वित्तमृणाम जैसे अन्न से प्राणियों के प्राण की रक्षा होती है जैसे मैं ही दीन दुखों का परम रक्षक हूँ जैसे मनुष्य के लिए परम लोक में धर्म ही एकमात्र पूंजी है वैसे ही जो लोग संसार से भयभीत हैं उनके लिए संत जन ही परम आश्रय हैं संतो दि संत बहिर बहिर क समुत्थित देवता बांधवा संत संत आत्मा हमें बचा जैसे सूर्य आकाश में उदय होकर लोगों को जगत तथा अपने को देखने के लिए नेत्रदान करता है वैसे ही संत पुरुष अपने को तथा भगवान को देखने के लिए अंतर्दृष्टि देते हैं संत अनुग्रहशील देवता हैं संत अपने हितैषी सृहिद हैं संत अपने प्रियतम आत्मा हैं और अधिक क्या कहूँ स्वयं मैं ही संतों के रूप में विद्यमान हूँ वेत से न सोप्यव उर्वश्यालोकन मुक्त संगो मही मेहताम आत्माचार प्रियउ आत्मसाक्षात्कार होते ही इला नंदन को उर्वशी के लोक की स्पृहा न रही उसकी सारी आसक्तियाँ मिट गई और वह आत्मा राम होकर स्वच्छंद रूप से इस पृथ्वी पर विचरण करने लगा ये श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमस्याता एकदश स्कंधे सरसोध्याय